जुगलुओं की लालटेन नाथन ने पूछा जब पिताजी यहाँ रहते थे तो क्या वो मेरी उम्र के थे नानी मुस्कुराई हाँ बिल्कुल हम जब इस घर में आए तब तुम्हारे पिताजी करीब छह साल के होंगे मैंने तो मैं तो छह बरस का हो चुका हूँ नाथन ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक और फिर नानी ने नाथन की गाल पर ही थी जब पिताजी छह साल के थे तो उन्हें किस चीज को करने में सबसे ज्यादा मजा आता था नाथन ने पूछा नानी ने बहुत देर तक सोचा जुगनुओं में उन्होंने उत्तर दिया जब शाम होती थी और अंधेरा छाता था तो तुम्हारे पिताजी नाना और मैं तीनों बाहर लॉन में जाते थे अंधेरा होते ही जुगनू घास में टिमटिमाने लगते थे तुम्हारे पिताजी चार पांच जुगनू पकड़ते थे फिर उन्हें एक कांच की बोतल में रखकर एक लैंप बनाते थे वो बोतल मैंने अभी तक संभाल कर रखी है यह सुनकर खुशी से होता नाना कृपा करके अंदर से वो बोतल लाओ बस अंधेरा छाने ही वाला है नाथन नाना और नानी घास पर बैठे थे ऊपर आसमान लाल रंग का था और अंधेरा होने का इंतजार कर रही थी। वे नंगे पाँव बैठे थे तभी एक लेडीबग नाथन के पैर पर चढ़ी चिड़िया सफेद पुलों के ऊपर मंड रही एक तितली फड़फड़ाती हुई उनके सामने से गुजरी आस के ताल में से मेंढकों के टहराने की आवाज आई गुड नाइट गुड नाइट इस तरह कुछ और समय बीता नाथन ने अपने पैर हिलाए लेडीबग उसके पैर से नीचे गिर गई नाथन ने धीमे से नाना की आस्तीन को खींचा अभी कुछ देर है नाना ने कहा इस तरह कुछ और मिनट भी थे फिर नाथन ने नानी के हाथ को खींचा अब तो अंधेरा हो गया है पर जुगनू अभी भी गायब है वो जल्द ही आएंगे नाना और नानी ने सिर हिलाया फिर कुछ ही देर में एक दो तीन चार जुगनू उन्हें टिमटी हुए दिखाई दिए अब घास में सभी और जुगनू टिमटी रहे थे नाथन और नानी धीरे धीरे लॉन पर आगे बढ़े धीमे धीमे नाना ने कहा नानी को बोतल पकड़ने दो फिर नाथन ने अपने हाथों में एक जुगनू पकड़ा नाना मुझे एक जुगनू मिला है मैं उसे छिलमिलाते हुए देखना चाहता हूं जरा सावधानी से पकड़ो नाना ने कहा पर तब तक देर हो चुकी थी जुगनू उड़ गया था नानी ने फुसफुसाते हुए कहा बिल्कुल तुम्हारे पिताजी जैसे तुम अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर कसकर रखो उसके बाद तुम जुगनू को बोतल में डालना ने अगली बार वही करने का वादा किया कुछ ही देर में बोतल एक लालटेन जैसे टिमटिमाने लगी झुगनुओं की लालटेन पलंग के पास रखी थी नानी ने नाथन को चादर उड़ाई नाना ने नाथन के काल पर पूछी थी क्या आपको मेरे साथ झुगनू पकड़ना अच्छा लगा नाथन ने पूछा हाँ हमें बहुत अच्छा लगा उतना ही अच्छा लगा जितना पिताजी के साथ लगता था हाँ बिल्कुल वैसा ही जब मैं सो जाऊं तब आप झुगलुओं को बाहर छोड़ दें नाना और नानी मुश्कुर है पिताजी भी हमेशा यही कहते थे मैं माँ और पिताजी को आपके साथ झुगनू पकड़ने के बारे में बताऊंगा नाथन को जमाई आई उसने जुगनों की लालटेन तकी के पास रख दी उसने अपने गाल को बोतल के काँच से चिपकाया नानी मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस बोतल को संभाल कर रखा हमें भी इस बात की बहुत खुशी है नाना नानी ने कहा फिर वह दबे पांव कमरे के बाहर चले गए